करना मांगते हो, ना? ऐसे बोलते हैं करना बंगाली एंट्री है क्या करना मांगते हो कि मत मतलब तुमको क्या पाना है कि जिसके लिए तुम कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बंधे हुए हो नाथ हो ना कृत ने कश्चन न चास्त सर्वभूते सु कश्चिद्रया तो देखो कथा भी एक तरह ऐसी होती है जिसमें ऐसे बताते हैं अरे परमेश्वर बड़ी दूर है भाई है ना परमेश्वर का मिलना बड़ा मुश्किल है बड़ा दुर्लभ है अरे वो परे वो परे वो परे है ना इतना कर्म करो तब मिलेगा इतनी उपासना करो इतना योग करो है ना ये करो वो करो है ना और एक ये पद्धति है है नत्मा परमात्मा है ये आत्मा परमात्मा है आप है ना अभी तुम्हारा ये कर्तव्य है एक बंधन है ना बोले तुम्हारा कोई कर्तव्य तुम्हार नहीं है तो ये कृत कृत्यता तो जस्वामतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तस् कार्य नाव तथो नृत ना कशन न चाच सर्वूतेषु कशिद्यपाश्रय वो कर्तव्य और अकर्तव्य के बंधन से विनर्मुक्त है प्राप्तव्य और त्यक्तव्य के बंधन से वो मुक्त है उसके लिए ज्ञातव्य कुछ नहीं है वो स्वयं सब कुछ है अब क्या चाहिए पूछते हैं कि मतलब अब है अजी अब आप किस काम के लिए क्या पाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं अच्छा तो अभी ये प्रसंग फिर आपको कल सुना विश्व दृश्यमानगरी भूतम यथा कृतस्नाम विनयो नाण्य पदम्द अनापन्ना कित्यकृतिदाविवान्म व्रजे वस्तु सोपलौक्य अवस्तुषोपल शुद्धम ज्ञानं स्मृत च विज्ञेम सदा बुद्ध प्रकर्तिप्य की क्रमेण चविधेय स्वयं विदिस्वयता हि सर्वत्री महाय हेयज के बाक्यानग्र जानताबस्मृता यह कि जब तत्व ज्ञान हुआ तत्व ज्ञान क्या हुआ ये ये जो मन में अस्मि अस्मि अस्मि उठता है मैं हू मैं हू मैं हू अस्ति अस्थि जो है ना वो अन्य पदार्थ की दृष्टि से है और स्व पदार्थ की दृष्टि से जब ये उठेगा तब अस्मि जानामि प्रिय ये रूप इसका होगा मैं हूँ मैं जानता हूं मैं तृप्त हूं किसी को सच्चिदानंद बोलते हैं अहम अस्मी अहम जाना मैं अहम प्रिय मैं हू मैं जानता हूं और मैं तृप्त अपने आप से प्रेम करता हूं हमारा अपने आप से प्रेम, करता ये जो अस्थि भाव है ये जो व्यक्तिगत योगाभ्यासी लोग हैं ये इस अस्थिभाव का निषेध देते हैं क्यों बोले ये तो वृत्ति है अहम अस्मी ऐसा शब्द अहम जाना ऐसा शब्द अहम प्रिय ऐसा शब्द और ऐसा अंतकरण में होने वाला प्रत्यय इसका निरोध करने के बाद क्या शेष रहता है अस्मि प्रिये जाना ये जो वृत्ति थी इसका निषेध हो गया तो इसका अभाव रहा नास्तिक नासमी तो नास्मी तो ऐसा वो कभी होता ही नहीं कोई भी ये अनुभव नहीं कर सकता ये बात बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध है मैं कि आप की ब्रह्मा की विष्णु की महेश की सनकादि कि स्वयं ब्रह्म यदि ये अनुभव करना चाहे कि मैं नहीं हूं तो किसी के अनुभव की प्रणाली में ये बात नहीं आ सकती नहीं कष्टित कश्चित प्रति यात कोई भी ये अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं मैं हूं ये तो अनुभव अच्छा मैं हूं ये अनुभव हमेशा बना रहे ये प्रतिज्ञा नहीं है बोला मैं हूं ये वृत्ति हमेशा बनी रहे यह प्रतिज्ञा नहीं है प्रतिज्ञा यह है कि मैं नहीं हूं ऐसी वृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि सुषुप्ति शु में मैं हूं प्रति नहीं रहे तो किसी व्यक्तिगत बुद्धि की किसी भी अवस्था का नाम आत्मा नहीं है और यह अभ्यासी लोगों का जो है ना सबसे बड़ा जो दोष है वो यही है कि वो तो कहीं नाक बंद करके कहीं आंख बंद करके है न कहीं दिल बंद करके इनके तो हड़ताल ही होती रहती है मजदूर हैं तो हड़ताल करते हैं और मालिक हैं तो तालाबंदी करते हैं ये तो बेचारे तालाबंदी और हड़ताल में ही उलझे हुए हैं मन को बंद करो और मन को चालू करो ये तो संघर्ष है वो और ये जो अपना परमात्मा बना है ये कोई व्यक्तिगत बुद्धि का विलास नहीं है कोई अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति सरीखा कोई परमात्मा में स्थिति रूप कोई अवस्था नहीं है ये तो सत्य है ये यथार्थ इसी को ब्राह्मण है बोलते हैं तो इसमें सर्वज्ञता माने सर्वज्ञता का अभिप्राय यह समझो कि वैशेषिक आदि जो हैं वो केवल परमाणु और उसके कार्य को जानते हैं सांख्य जो हैं वो प्रकृति और उसके कार्य को जानते हैं बौद्ध जो है वो विज्ञान और उसकी धारा शून्यवादी जो है शून्य ये केवल अनात्मा के संबंध में जानते हैं शून्य विज्ञान प्रकृति परमाणु पंचभूत है ये अन्य रूप से समाधि अन्य रूप से कभी कभी होने वाली समाधि और कभी कभी मिलने वाला ईश्वर ये जो है अनात्मा विषय और जिस अनुभव से ये सब प्रकाशित होते हैं देश काल वस्तु है न वो काल से अपरिच्छिन्न अनंत अनादि वो देश से परिच्छिन्न अनादि अनंत तो वो वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्व स्वयं जो आत्म तत्व है प्रत्यक्ष चैतन्य है असल में वही सर्व है और वही ज्ञा है इसलिए आत्म विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है यह प्रतिज्ञा हो गई और ब्राह्मण्यम पदम द्वयम ब्राह्मण्यम क्या है ब्रह्म ज्ञान मूलक वज्र सूची को उपनिषत में सूचित ब्राह्मण क्या है मुख्य ब्राह्मण क्या है तो वो गौण ब्राह्मण से ही प्रारंभ होता है बोला जैसे आपके घर में दिया जलाना है अंधेरा है इसलिए दिया जलाना है ना अंधेरा ना हो तो दिया नहीं जलावे और फिर अंधेरा दूर हो गया तो अब दिया बुझा देते तो जब तक अज्ञान है तब तक दीपक जलाने की जरूरत है ज्ञान अधीप और अज्ञान मिट गया तो ज्ञान दीपक जलाने की जरूरत नहीं है स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है वो दूसरी चीज है और जो दीपक आरोपित होता है न दिया संजो बोलते है ना दिया संजो तो वो जिस दीपक ज्योति का आरोप होता है अंधकार की निवृत्ति के बाद है ना उसको बुझा देते हैं तो जैसे दीपक को संजोना और दीपक को बुझाना होता है है ना ये देखो महाराष्ट्र में अभी आने वाला है समय जब गणेश जी की मूर्ति बनावे हैं और महाराज ऐसा देखो भाव करते हैं ऐसा प्रेम करते हैं हजारों रुपया खर्च करते हैं बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य पूर्ति बनाते हैं है ना पांच सात दिन उनमें खूब पूजा भाव से आरती पूजा साक्षात गणेश साक्षात भगवान है और फिर उसका विसर्जन कर देते हैं तो क्या हुआ ये इसी का नाम आवाहन विसर्जन हुआ न तो प्रयोजन के अनुसार आवाहन किया और प्रयोजन पूरा हो जाने पर विसर्जन कर दिया तो ये जो तत्वज्ञान में अध्यारोप अपवाद कहते हैं वो यही आवाहन और विसर्जन तत्व है पूजा में जो आवाहन है वही अध्यारोप है और पूजा में जो विसर्जन है वही अपवाद है ये वेदांत का ये अध्यारोप अपवाद है अब समझो कि बिजली आज घर में नहीं है तो मोमबत्ती जलाई और बिजली आ गई तो फिर मोमबत्ती बुझा देंगे ना तो ये क्या हुआ कि इसका नाम प्रत्यावनान हो गया प्रत्यावनान हो गया माने बिजली की जब रोशनी आ गई दूसरी रोशनी आ गई तो पहली रोशनी की जरूरत नहीं रही है ना? प्रयोजन पूरा हो गया तो पहली रोशनी बुझा दी और दूसरी रोशनी आ गई तो पहली रोशनी बुझा दे है ना? और जहां प्रतिषेध है एक ने घर में दीपक जलाने दिया सलाई जलाने की कोशिश की एक बच्चे ने और मां ने आके हाथ पकड़ दिया और ये बेटा ऐसा मत करो क्यों क्या तो यहां पेट्रोल रखा है है ना? विस्फोट होने का डर है ना तो जहां ये बा, अपवाद कहाँ होता है जहाँ प्रयोजन की पूर्ति होए वहां अपवाद होता है है ना? और जहां वैसी दूसरी रोशनी हो जाए वहां अपवाद होता है और जहां प्रतिषेध होवे वहां अपवाद होता है ये मीमांसा शास्त्र में एक अपवाद का अध्याय यह हो पूर्व मीमांसा का दसवां अध्याय जो है उसका नाम है अध्याय। बाधाध्याय समझो उसको बाधाध्याय तो वहां कोई साढ़े चार सौ रीति से बताया गया है ना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्षा भास का बाद होता है अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमानाभास का बाद होता है है ना उपमान प्रमाण के द्वारा उपमाना भास का बाद होता है श्रुति प्रमाण के द्वारा श्रुतिभाष का बाद होता है, है यथार्थ अनुभव के द्वारा अनु अनुभवाभाष भा, का बांध होता है है ना ये बाद की प्रक्रिया ये हमारे जीवन की एक खास प्रक्रिया ये नहीं समझना कि वेदांतियों ने कहीं आसमान में से है ना ये कोई तारा तोड़ के ला के रख दिया है हमारी रहनी में जैसा होता है उसी ढंग को लेकर के अध्यारोप अपवाद है न इनकी स्थापना की गई है तो अब ये हुआ कि सच्चा ब्राह्मण कौन कौर जब विदित्वा अक्षरम विदित्वा प्रति है ना जस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवती वो विज्ञान जिसको हो गया ना वो ब्राह्मण है।, अच्छा, है वो ब्राह्मण पद कैसा है अरे अनापन्नादिम्तम वो आद्यापन्न नहीं है मध्यापन्न नहीं है अंतापन्न नहीं है है ना उसमें जन्म नहीं है मध्य नहीं है अंत नहीं है ऐसा वो ब्राह्मण है कि मता परम ही दे बताओ ये ब्रह्म तो आप हो ये अद्वैय पद अद्व पदम ये अद्वैय पद तो आप हो अब आपको चाहिए क्या किसके लिए कोशिश कर रहे हो प्रयत्न किस बात की प्राप्ति के लिए है आत्मानम चेत विजानिया अयमअस्मिति पुरुष की मिच्छन कस्य काम आय शरीर मनु यदि मनुष्य ने जान लिया कि मैं ये देह नहीं हूँ अन्न मय प्राण मय मनोमय विज्ञान मय आनंद मय कोष नहीं हूँ स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हूँ विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं हूँ है ना मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ ये जान लिया तो किमत परमीयते अब तुम किस कौन सी वस्तु प्राप्त करना चाहते हो कि मिशन कष्ट काम आयो क्या चाहते हो किसके लिए चाहते हो अरे बाबा ये देख ऐसे ही है आत्मलाभात्म परम विद्य दे आत्मलाभ से बढ़कर करके और कोई नहीं है नष्ट करते ना अर्थ हो ना कृतनाथ कष्टना अब बताया ये जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है ये विनीत होता है, वो। येशो है हो विप्राणाम विनयो ये शो समाकृत उच्यते कहते हैं जो विशेष तृप्त हो गए ये प्राधातु जो है ना वो तृप्ति के अर्थ में है वो बी माने विशेष और प्राधातु अपने आप में बगन है हमको बचपन में एक बड़ा आश्चर्य होता था आपको सुनाता हूं ब्राह्मण लोग आते हैं पंडित लोग और कहते कि हमको दुर्गा पाठ दिलवा दो करने के लिए भाई क्यों दिलवा देखो गरीबी आ गई है लड़की की शादी है खाना चाहिए कपड़ा चाहिए दुर्गा पाठ न करें तो कैसे चलेगा ऐसे होगा क्या इससे अगर किसी का कोई मामला मुकदमा हो हम दुर्गा पाठ करेंगे तो जीत जाएगा किसी को घाटा लगा हो तो पूरा हो जाएगा किसी का ब्याह ना होता हो तो हो जाएगा है ना मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी जजमान के वो तो कह दो हमें पांच रुपया है ना दे के दुर्गा पाठ करवा ले सत चंडी करवा ले करवा लेको तो बचपन में बड़ा आश्चर्य होगा हम कहते थे कि इनको लड़की की शादी के लिए रुपया चाहिए और दूसरे की शादी ये करवाने के लिए दुर्गा पाठ करना चाहते हैं तो बुला तो अपनी लड़की की शादी के लिए ये दुर्गा पाठ करें तो हो जाएगी पैसा भी आ जाएगा दूसरे का क्यों करना चाहते हैं है ना अरे तो तुम्हारे गरीबी दूसरे की गरीबी दूर करने के लिए तो तुम दुर्गा पाठ करोगे तो तुम अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्यों नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी श्रद्धा में कमजोरी है दूसरे से तो तुम अपने लिए चाहते हो है ना? और और उसके लिए दुर्गा पाठ करना चाहते हो अपने लिए क्यों नहीं कर लेते ये बचपन में ही आश्च होता था आपको देखो ये हमको बताने में कोई संकोच नहीं है ये जो आजकल ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज हैं है ना? ये पहले हमारे पास रहते थे शंकराचार्य के पास तो हमारे साथ कई बार बम्बई भी आए थे जैसे अब ये दादा द्वारका रहते हैं ऐसे ही रहते थे तो ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना वे तो ना नाराज पढ़े लिखे नहीं थे बोला मेरे साथ वो मैं समझता हूँ कि कोई सात आठ बरस दस बरस हमारी सेवा में रहे तो वृंदावन में उनका किसी कारण से समझो श्री उड़िया बाबा जी का जब शरीर पूरा हुआ तो वही उनकी सेवा में थे तो वहां से वो चले गए दुख भी हुआ उड़िया बाबा जी महाराज का शरीर जाने का चले गए जाके गंगा किनारे एक मंदिर में बैठे है ना और उन्होंने अपने लिए चंडी का पाठ करना शुरू किया सहस्त्र चंडी होते होते सहस्त्र चंडी होते होते हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी महाराज ने उनको बुला लिया ना बोले कि तुम हमारे यहां दंडी हो जाओ है ना दंडी स्वामी हो जाओ हमारे तो ब्रह्मचारी थे दंडी स्वामी हो जाओ पहले ही कह दिया कि हम तुमको शंकराचार्य बना देंगे तो ये जो सकाम अनुष्ठान ब्राह्मण लोग करते हैं ना तो दूसरे के लिए करने की जगह यदि अपने लिए करने लग जाए तो उनका ब्राह्मण भी सुरक्षित रहे और भी नहीं आ बड़ा सामर्थ्य है ना कर्म में शक्ति है वो आप कर्म को तो असमर्थ नहीं समझना कर्म में बड़ी शक्ति है उपासना में बड़ी शक्ति है योगाभ्यास में बड़ी शक्ति है बड़ी सिद्धि है पर ये जो ज्ञान जिसको कहते हैं ना ये फल की उपलब्धि के लिए नहीं है है ना ये फलाकांक्षा का विषय नहीं बुलाता है ये फलाकांक्षा को पुष्ट नहीं करता है ये फलाकांक्षा के आधार परिच्छिन अहम को नष्ट कर देता है क्योंकि वह अहम मूलक है ज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ परिच्छि अहंकार गया फलाकांक्षा आधारहीन होकर के शून्य हो गई अब वो विषय के साथ जुड़े कैसे तो ये तत्व ज्ञान का विद्यारायण तो स्वामी के सामने गायत्री प्रकट चौबीस गायत्री करने चौबीस लक्ष करने पर तो नहीं हुई पच्चीस लक्ष करने पर नारायण प्रगट बोले कि बर मान लो गायत्री जी गायत्री जी बोले कि बर लो तो बोले कि देवी देखो जब मैं चाहता था तब तो तुम आई नहीं है ना और अब तो मैं ब्राह्मण हूं सन्यासी हूँ सच्चा ब्राह्मण हमको प्राप्त हो गया है अब तुम जो दे सकती हो वो हमको चाहिए ही नहीं तस्मा विशा तो दरत स्थितु श्रद्धा वित्त भूतवा आत्मनिव आत्मा पशेत शांत दांत उपरत तितिक्षु श्रद्धा वित्त होकर के ये वृदारायण्य उपनिषद के चौथे अध्याय में दूसरे ब्राह्मण का अठाईसवां मंत्र है श्रद्धा वित्तो भूतवा पश्ये और उसी में तीसरा मंत्र है तितिक्षु समाहितो भूतवा समाहितो भूतवा आत्मने व तो शंकराचार्य ने दोनों को मिला करके छे साधन कर दिया तो प्रारंभ में छह साधन चाहिए तो छह साधन में क्या है कि इंद्रियों का काबू में रहना मन का काबू में रहना ये समम हुआ है ना और कर्म में है ना साधन बुद्धि अधिक ना होना और जो दुख आवे उसको सह लेना और मन में श्रद्धा रहे माने अभिमान न होवे ये श्रद्धा नाम की जो औषधि है ये अभिमान को क्षीण करने के लिए है और समाधान नाम की जो औषधि है ये विक्षेप को क्षीण करने के लिए है और तितिक्षा जो है ना वो दुख में जो घबराहट आती है उसको मिटाने के लिए है और ऊपरती जो है वो कर्म विस्तार को रोकने के लिए है है? और शांति मन में काम क्रोध कम हो इसके लिए है और दान्ति जो है वो इंद्रियां बहुत चंचल ना होवे इसके लिए है तो इंद्रियां चंचल ना हो मन में विशेष काम क्रोध ना आवे है ना और कर्मों में विशेष प्रवृत्ति ना होए जो दुख आवे उसको सहले अभिमान अच्छा ना होए और एकाग्रता बनी रहे ये छे साधन ज्ञान के पूर्व ज्ञान के पूर्व चाहिए तो ये तो करना पड़ता है और ज्ञान होने पर पुरे विप्राणाम एस ब्राह्मणियम अद्वयम् पदम विनय इस अद्वय ब्राह्मण पद में स्थित हो जाना यही ब्राह्मण यही ब्रह्म ज्ञानी का विनय है विनय क्या है इसमें असल में अपनी वासना जिसकी तीव्र नहीं होती ना उसको अपनी जिद नहीं होती श्री उड़िया बाबा जी महाराज कासगंज में गए तो सनातन धर्मियों ने बड़ा भारी स्वागत सत्कार का आयोजन किया ऊंचे सिंहासन पदले जाके बैठा हुआ तो आर्क समाजियों ने विरोध किया बोले कि नहीं इनको मुझे नहीं बैठ सकते बोले महाराज तो मुझे क्यों बैठे बोले भाई तुम जहाँ कहो वहां बैठे तो मुझे बैठने की कोई इच्छा है सिंह जब उनके साथ बैठ गए तब सनातन धर्मियों ने हल्ला किया अरे हमारे आचार्य का हमारे गुरु का अपमान कर लड़ाई होने पर तय बोले बाबा तुम कहो है ना तुम क्या कह रहे हो आप सिंगन करो बैठे एक एक घटना बिल्कुल सच्ची आपको सुनाता था दिल्ली में घटी एक बहुत गरीब किरायेदार था बेचारा और बड़े मकान में रहता था मकान दूसरे का उसमें किरायेदार और भी मालिक भी रहता था तो उसने बाबा से आग्रह किया कि आप हमारे घर भोजन करने चलो ये घर पवित्र कराने वाले महाराज ये नहीं समझते कि अपना की पर अकल तो होती है तो क्योंकि वो अपने को पवित्र नहीं करना चाहते है वो तो दीवार को पवित्र करवाना चाहते हैं तो ना, ना, ना उनको तो छत पवित्र होनी चाहिए दीवार पवित्र होना चाहिए अब कुर्सिया घाट से पैदल बाबा चलते सवारी पर तो बैठते नहीं पांच छह मील पैदल चल के गए हो है तो ना साथ में बीस पच्चीस थे तो दरवाजे पर दरबार ने रोक दिया कि हम बाबाजियों को मकान में नहीं चढ़ने देंगे है ना तो बाबा थोड़ी देर बैठे तो मकान को तो बेचारा आया बड़ा तो अनुन भी ने किया तो दरबार से जाने दो नहीं जाने दिया उसने तो बोला आप बैठिए महाराज हम मकान मालिक से पूछ के आते हैं अब वो मकान मालिक के पास गया तो मकान मालिक ने भी मना कर दिया तो बाबा बोली कि अच्छा लौट चलते हैं तो थोड़ी दूर चले तो फिर दौड़ाए नहीं महाराज चलो लौट के बन जाओ तो फिर लौट गया अब फिर आके बैठ गए फिर कोशिश हुई नहीं सिद्ध हुई तो फिर लौट गए सात बार वहां से लौट के दो दो तीन तीन फरलांग गए और दो दो तीन तीन फरलांग लौट के आए हो है ना ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे कोई कठपुतली होए और उसको कोई उधर ले जाता है तो कोई फिर इधर खींच के ले आता है जैसे कोई अपना संकल्प है ना कोई अहम होना अंत में ये तय हुआ महाराज की जो भोजन बना है वो टोकरों में भर करके जहाँ बाबा कह रहे है ना वहां पहुंचा दिया जाए तो फिर पांच छह मील लौट के जब आए तब वहीं कुर्सिया घाट में भोजन हुआ है न तो संतों में कितना विनय होता है विप्राणाम विनयो ये स और वो बनावटी नहीं हो रहा है नाणाम विनयो ये साम प्राकृत उच्य बनावट होने से तो जैसे अमृत में जहर मिल जाए ऐसा होता है दम्भ से धर्म की सिद्धि नहीं होती कपट से धर्म की सिद्धि नहीं होती ये स्वाभाविक विनय ये संत में होता है समह पराकृत उच्चते और मन को महाराज बनाव शांति दुनियादार लोग जो है ना वो तो मतलब से शांत हो जाते हैं कोई मतलब आवे ना तो लल्लो चप्पो करें हफ्ते में मनुष्य साढ़े तीन दिन दुखी रहता है और साढ़े तीन दिन सुखी है ना सुबह कुछ शाम को कुछ दोपहर को कुछ रात को कुछ ये तो दुनिया तो बदलती रहती है मतलब तो ब्रह्म उसको कहते हैं कि जो स्वाभाविक शांत रहता है बोला तमह प्रकृति दान तत्वा इंद्रियों को दमन करने के लिए उन्हें दूर नहीं लगाना पड़ता वो स्वभाव से ही दांत रहते हैं सहज स्वभाव से एवं विद्वान शम ब्रदे ऐसा समझ करके विद्वान तो शांति से रहता है एक त्ञान में प्रोक्तम अज्ञानम जगत था गीता में साधन बताया उसका भी बड़ा विलक्षण अर्थ है वो उसमें से एक साधन को भी अगर मनुष्य ठीक ठीक समझ जाए ना अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांति आरजवम ये कागज बांटने से कागज बांचने से काम नहीं चलता उसको अपने दिल में बांचना पड़ता है कि अमानित्वम क्या है उसकी तस्वीर देखनी पड़ती है आप देखो एक शब्द देखो मान मानी मानित्व और अमानित्व एक तो मान है साढ़े तीन हाथ का शरीर और मानी माने मैं ये शरीर हूं ये अभिमानी और मानित तो माने है ना? मैं साढ़े तीन हाथ का शरीर हूं ऐसे अभिमान का भाव है ना अमानित तो माने उसका निषेध अमानी वाला नहीं अमानी का भाव नहीं हम में कोई अभिमान नहीं है इसका भाव ये एक अभिमान और तो ये सारे तो अभिमानी हैं और हम निराभिमान हैं क्या बोले तो जूते में बैठते हैं रहे देखो हम कितने निराभिमान हैं हम जूते में बैठते हैं और ये, ये तख्ते के ऊपर बैठते हैं अभिमानी अब इसमें अभिमानी कौन है तख्ते के ऊपर बैठा हुआ कि जो जूते में बैठा है सो अभिमानी है ये तो जो जूते में बैठा हुआ है सो अभिमानी है अपने मन को देखो अपने मन के साथ अन्याय नहीं करना अपने दिल के साथ अन्याय नहीं करना तो ये साधक के लिए साधन है और सिद्ध का स्वाभाविक लक्षण है तस्मा देवित शांतोदांत ये जो है ना सम्युपेत्यात् तथापि तू तद विधेय है ब्रह्म सूत्र में यह प्रसंग आया है ब्रह्म सूत्र में यह प्रसंग आया है कि साधक को समादी से उपेत होना चाहिए लेकिन ब्रह्म के लिए कोई विधान शास्त्र में नहीं है कि तुम ऐसे रहो के ऐसे मत रहो है ना? अकर्ता के लिए विधि निषेध होता है अकर्ता के लिए विधि निषेध नहीं होता आ, जहां तक विधि निषेध ऐसे करो ऐसे मत करो जिसमें कर्तापन की भ्रांति है उसके लिए होता है है ना हमने ये किया हमने वो किया हमने वो किया तो अब बताते हैं एक विलक्षण बात अब प्रारंभ करते हैं कि देखो संसार में जहां जहां वैर विरोध है ना वहां संसार का कारण मौजूद है वैर विरोध राग द्वेष आपको समझो कि केवल अस्थि जो आत्मा को बोलता है उसका नास्ती वालों से बैर विरोध है कि नहीं अच्छा और जो नास्ती बोलता है उसका अस्थि वालों से बैर विरोध है नहीं? और जो अस्थि नास्ती दोनों बोलते हैं ना उनका अस्थि वाले से भी विरोध और नास्ती वाले से भी विरोध ये महाराज समन्वय नाम की जो चीज होती है ना एक तीसरा ही मार्ग पैदा कर देते हैं बोले सनातन धर्म भी ठीक है ना हिंदू सनातन धर्म भी ठीक और ईसाई धर्म भी ठीक मुसलमान धर्म भी ठीक ठीक सो तो ठीक सब में ठीक है है ना लेकिन वो तीनों आपस में एक मानते हैं कि नहीं कि जो वो है सो वो है जो वो है सो वो है आप बड़े उदार हैं तीनों को एक मानते हैं लेकिन वो तीनों आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे मालूम है वो ये नहीं तीनों नहीं मानेंगे कि आप हमारे नेता हैं आचार हैं ना, ना हो कहेंगे तुम थियोसोफिकल सोसाइटी के हो बोला क्या कहना ऐसे ही नाम है ना उसका सोसाइटी का है ना बोले तुम थियोसोफिकल सोसाइटी के हो तुम वो दीने इलाही है ना अरे तुम अकबर के अनुजाई हो दीने इलाही हटो हटो सबको एक बताते हो तो ये बात अब न्याय दर्शन और नीमानता दर्शन तो अपने को एक मानते नहीं है, है ना और हम कहें कि दोनों एक हैं तो न मीमांसक पंडित कहता है कि तुम समझते हो मीमांसा को न न्यायिक पंडित कहता है तो असल में ये अलग अलग जो भाव है ना और जो नास्ति नास्ति सबको बोलता है जो तो, बोले तो नारायण को उसमें भी द्वेष ही है, है ना तो रागत द्वे जितने प्रवक्ता हैं प्राबादुक हैं उनके दर्शन जो हैं वो राग द्वेष की आतंतिक निवृत्ति में समर्थ नहीं है इसलिए वे द्वस्त दर्शन कैसे हैं है? बोले राग द्वेष आदि के आसपास देखो जब तक आदमी के मन में राग रहेगा तब तक वो पक्षपात से शून्य नहीं हो सकता हजार समझा महाराज पक्षपाती लोग खास करके इस बात पर अपनी जो कमी है ना वो तो उनके भीतर काटती है तो वो ज्यादा करके अब जबान से अपने को निष्पक्ष कह के संतोष कर लेते हैं है ना? या व्यवहार में कभी कभी अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं संतोष कर लेते हैं लेकिन जिसके मन में राग है वो निष्पक्ष कैसे होगा हैं? और जिसके मन में द्वेश है वो निष्पक्ष कैसे होगा और ये जो सत्य है आत्मा है ये तो चतुष से विनिर्मुक्त है ये तो प्रपंचोपम शांतम शिवम मूल उपनिषद में ये बात कही गई कि जिसमें प्रपंच का उपशम होता है वो रागद्वे शादी से अनास्पद है ना ये दर्शन है रागद्वे शादी इसमें है नहीं तो अब आओ हम ये बात बतावें जिसमें कोई विवाद नहीं है और कोई विरोध नहीं अ विवादो विरुद्ध ये जो मूल में प्रतिज्ञा की अब वो बताते हैं वो क्या दर्शन है क्या अब प्रक्रिया बता अपनी प्रक्रिया मांडू के उपनिषद की क्या है ये आपको तो भूला नहीं होगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन स्थान और तीन स्थानीय विश्व तेजस प्राग इनका विवेक करके है और इनका जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान तुरीय प्रत्यगात्मा है उसका बोध कराना ये मांडू के उपनिषद की अपनी प्रक्रिया है अवस्था विवेक के द्वारा विवेक के द्वारा आत्मा को समझाना तो आप उसको लेते दे। हैं देखो सबस्तु सोपलम्भम चय लौकी ये जागृत अवस्था इसमें है इसमें घट पटादि स्त्री पुरुष आदि वस्तु हैं और इनकी जानकारी भी है ये सप्तांग एकोन विंशति मुखा ये है जाग्रत सात अंग है इसमें हो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य और आत्मा सूर्य और ऐसे क्या है सप्तांग तो जल सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा ये सप्तांग है तो ये आधिदैविक आ, है ना और आधिभतिक दोनों जगत की जो उपलब्धि है व्यावहारिक है ना इसको जागृत अवस्था करते हैं और इसमें जो अभिमानी है उसको विश्व बोलते हैं आप देखो जरा एक स्वर्ग दुलोक द्यू द्यूलोक द्यूलोक है तो द्यूलोक और सूर्य तो ये और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच ये ये सप्तांग सात अंग है अब आप देखो भूल मत जाना कि हम व्यक्तिगत जागृत अवस्था का निरूपण कर रहे हैं बोला ये ये शरीर जब सोता है उसका नाम सुशुप्ति जब सपना देखता है जब स्वप्न जब जागता है तब जागृत अवस्था नहीं जैसे स्वप्न में मिट्टी पानी आग हवा आकाश चंद्रमा सूर्य और स्वर्ग स्वर्ग आदि सारा का सर जैसे स्वप्न में स्वाप्निक है वैसे जागृत में ये सब का सब जागरिक है जैसे सपने में सब सपना ऐसे ये सूरज भी जो जागृत अवस्था में है और इसमें जो कर्म के फल स्वरूप इंद्रादी लोक ब्रह्म लोक आदि जो मालूम पड़ते हैं सो है ना? और ये मिट्टी पानी आग हवा जितनी मालूम पड़ती है सो सब ये हमारी जागृत अवस्था है और इसका अभिमानी मैं वैश्वान तो वस्तु और उपलब्धि ये दोनों जहां होवे उसका नाम है लौकिक अवस्था ये कल्पित समृद्धि से बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान कराने के लिए और अवस्तु स्वपलब्ध हम जहां वस्तु ना होए और उपलब्धि होए उसको बोलते हैं शुद्ध लौकिक माने स्वतरा अवस्था और अवस्तु अनुपल अनुपलब जहां कोई स्थूल वस्तु सूक्ष्म वस्तु न हो ए, आ, और उपलब्धि भी, भी न होए उसको बोलते हैं सुषुप्ति इसमें ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम अब देखो इसमें तीन चीज है एक तो ज्ञेय है ज्ञेय क्या है लौकिक वस्तु और उसकी उपलब्धि और शुद्ध वस्तु वासनात्मक और उसकी उपलब्धि और अभाव और उपलब्धि ये तो है गे और इनके जो स्थानीय हैं वो विश्व तैजस प्राग्ञ उनका ज्ञान होता हो उपलब्धि तो गे और गेय की उपलब्धि और इसमें एक ही आत्मा जो विश्व है सोई तैजस है सोई प्राग्ञ है और सोई इन अवस्थाओं का और अभिमानियों का तिरस्कार कर देने पर वही मैं तुरय है तो सदा बुद्ध ही प्रकृतिता बुद्धों ने ये बुद्धों ने माने जो जागे हुए हैं उन्होंने हो है ना तो विज्ञे शब्द का अर्थ श्रुति में ही मूल में ही मांडू के उपनिषद के स आत्मा स सा विज्ञे सातवें मंत्र में आया है ना तो विज्ञे है आत्मा और ज्ञे है ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था और ज्ञान है उनकी उपलब्धि अनुपलब्धि और विज्ञेय है तुरिय आत्मा स आत्मा स विज्ञे उसको जानना चाहिए एक तत्त वही जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषता विशेषतः आत्म ज्ञानम समस्तव पर्याप्तम तत्परायण ब्राह्मण के जन्म की विशेष करके ब्राह्मण के जन्म की मैंने पढ़े लिखे ब्राह्मण समझो जो पढ़े लिखे विद्वान समदमादी साधन संपन्न है हम ये बात कई बार कहते हैं कि जहां शरीर जैसे पवित्र जो है ना पवित्र संस्कार ये क्या है कि ये द्विजत्व का अध्यारोप है पवित्र संस्कार क्या है द्विजत्व का अध्यारोप और संन्यास संस्कार क्या है द्विजत्व का अपवाद ना? ये संस्कार में अध्यारोप अपवाद जैसे चलता है ना द्विजत्व का अध्यारोप और अपवाद तो आप समझो कि ब्राह्मण कौन तो जब वाजपेयी यज्ञ करना हो ना बृहस्पति सव करना हो और आके कोई पूछे कि बृहस्पति सव का अधिकारी कौन है ना तो वहां तो कर्म है ना वो शरीर से संपन्न होता है तो उसके लिए कर्मकांड का जैसा नियम है ब्राह्मणिया ब्राह्मण आज जाता देखो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होम करना आप किसी लौकिक प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो विज्ञान से कि जो आग में होम करेगा वो स्वर्ग में जाके इंद्र देवता बनेगा इंद्र बनेगा है? है। देवता हो जाएगा वो स्वर्ग उसको मिलेगा यह बात आप विज्ञान के किसी भी यंत्र से सिद्ध कर सकते हो है ना तो जहां अलौकिक फल की प्राप्ति के लिए अलौकिक फल का आश्रय लिया जाता है वहां अलौकिक रीति से प्रतिपादित जो ब्राह्मणत्व है वही ब्राह्मणत्व मानना पड़ेगा है ना तो जन्मना जो ब्राह्मण होगा वो बृहस्पति सौ का अधिकारी होगा है ना जो मूर्धाभिषिक्त होगा वो राजन्य राजस्थ का अधिकारी होगा क्योंकि वो शरीर से सम्पन्द लेकिन जहां आत्मज्ञान की बात हुई अच्छा समझो कि श्री कृष्ण प्रेम के अधिकारी गोपी है है ना तो प्रेम क्या शरीर में होता है जो ग्वाल जाति में पैदा हो या हीर जाति में पैदा हो वही प्रेम का अधिकारी होगा कि नहीं भाई कहीं भी पैदा होए, परंतु गोपी वक्त जिसका हृदय होगा ना वो कृष्ण प्रेम का अधिकारी होगा वहां हृदय का गोपीपना वृत्ति का गोपीपना अभिष्ट है शरीर का गोपीपना अभिष्ट नहीं है और शरीर से कर्म होगा है ना ये होगा कि भाई यही का अमुक जातीय कर्म है वो करना है तो जाति से ही रविष्ट होगा लेकिन श्रीकृष्ण प्रेम करना होगा तो जाति से अहिर प्रेम करें ये नहीं ब्राह्मण में भी गोपी भाव हो गोप भाव हो तो क्यों तो तो नहीं प्रेम करेगा ऐसे ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना ये शरीर का विषय नहीं है बोला ये तो अंतकरण का विषय है शुद्ध अंतकरण होना चाहिए तो उसमें समोदमस्तप शौचम है ना गीता में है क्या आह शांतिराज मे च्ञानम विज्ञान्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज